गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका एक यह एक नया स्वर वेदों में सुनाई पड़ता है यह सत्य दृष्टा का स्वर है जो सांसारिक सुख नहीं चाहता जो शाश्वत की चाह रखता है इस स्वर में आकर्षण है और लोग ऐसे विचारकों और सत्य दृष्टा ऋषियों के पीछे आने लगते हैं यह ज्ञान मार्गी कहलाते हैं और कर्म की निंदा करते हैं यह जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करते हैं इनमें निर्लिप्त होने की अजीब क्षमता है संसार के आकर्षण इनके लिए सत्य के आकर्षण के समक्ष फीके पड़ जाते हैं वेदों में इनके विचार उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध है ये वेदांत के नाम से भी पुकारे जाते हैं जहाँ पर वेद का ज्ञान का अंत हो जाए वह वेदांत है इसी को वेदों का ज्ञान कांड भी कहा गया है कालांतर में वेदों के इन दो भागों में कर्म और ज्ञान में बड़ा झगड़ा मस्ता है इससे भारत के समाज में विष फैलता है कर्म और ज्ञान में समन्वय का प्रथम प्रयास ईशावासी उपनिषद द्वारा किया जाता है वहाँ यह बताया जाता है कि यद्यपि ज्ञान ही सत्य की चरम अवस्था है तथापि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य एक बारगी अपने स्वार्थों को अपनी दुर्बलताओं को झटक कर दूर नहीं फेंक सकता यदि हम अपेक्षा करें कि मनुष्य एकदम अपनी वासनाओं का परित्याग कर सत्य की खोज के लिए लग जाए तो यह भूल है स्वार्थी मनुष्य धीरे धीरे ही सत्य की ओर उन्मुख होगा स्वार्थयुक्त तो कर्म से क्रमशः व निस्वार्थ कर्म करना सीखेगा और इस प्रकार ज्ञान को धारण करने की योग्यता प्राप्त करेगा ईसा बाश्योपनिषद में ज्ञान और कर्म के समन्वय का जो बीज दिखाई देता है वही अंकुरित और प्रलवित होकर भगवत गीता में विशाल वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया है गीता ने मनुष्य के दुराग्रह को उसकी छठवादिता को हठवादिता को दूर करने का प्रयास किया है समस्त कर्मों को छोड़कर जंगल में जाने का भी प्रयोजन हो सकता है पर जंगल में जाने से ही कर्म छूट जाते हैं नहीं छूट जाते हैं असल में संसार हमसे बाहर नहीं है वह हमारे मन में है जब तक मन संसार में लिपटा रहता है तब तक किसी भी उपाय से संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता गीता हमें इसके लिए एक उपाय बताती है वह हमें कर्मयोग रूपी ऐसा रसायन प्रदान करती है जिससे हम संसार में रहकर भी उसके पासों में नहीं बंधते